तो वृणेश्वर तीसरा वर को ही नचगे ताश्मी आदत फिर मैंने वो तीसरा वर न सु और जो माला और नामकरण जो किया इतने तो से मैं चुपचाप हो जाऊं फिर तुम मैं ऋण जाऊ ये चौथा वर समझो मेरे तरफ से अधिक दिया हुआ ये तुम्हारी अपनी मांगों में से नहीं जो पहला से जो वरदान है उन तीन में से नहीं है ये अलग इधर तुम तो तीसरा और जरूर मांगना नहीं तो हम ऋणी रह जाएंगे, लेकिन ऐसा वर मांगेगा तो भग जाएगा बेचारा जोरा जो परेशान। तो हाँ तो रहे राय मांग लेना जरूर ठीक है मांग एकता देना भी अरे सम्बन्ध जोड़ रहे हैं और समाप्त हो गया प्रखंड कर्म उपासन प्रकरण समाप्त हो गया पहले कर्म प्रमुख लक्षित हुआ फिर कर्मोपासन स्पष्ट स्पष्टी कथन हुआ और उसके बाद प्रमुख विद्या के पीछे सिद्ध मंत्र रहे अवगंत यद वरद में सूचित हो तो न आत्मत विषय या था विज्ञान ये वरों के द्वारा अभी तक का यथात्म मत समझो ज्ञान विषय विज्ञान है संसार विषय विज्ञान है सानित्य फल रूपा विज्ञान है उनके से विधि और निषेध तो है ऐसा ही करना ऐसा ही रहना ऐसा नहीं होना तो मात्रिमान ना होना वो अलक्षण है अनधिकारी हो जाओगे अपित्रिमान होना अनधिकारिक है ऐसा महापर्व जो है अतिक्रांतना पूर्व कांड ये पूर्व कांड उत्तरकांड ज्ञान कांड पूर्व कांड करोड़ पासना होता है अधिक्रण क्या था? और प्रे, प्रे, द्वारा किया। है मंत्र ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मण भाग से जो कुछ भी मंत्र ब्राह्मण भागों के द्वारा विचस्ता हुआ है वह सारा सूचित वस्तु जो वर केवल सूचित वस्तु है न वह वस्त आता नहीं है ऐसा ज्ञानो अतो विधि प्रतिषेधा विषय से आत्मन तो क्रियाकलायि अभ्यारोपण लक्षण स्वाभाविक ज्ञान सुधारबीज तद विपरी ब्रमात्म कर्तम क्रियाकार फलाध्याण शून्यम आत्यंत निश्चय प्रयोजन वक्तव्यम उत्तरो ग्रंथ आर इसलिए विधि प्रच्छेदा विषय विधि आ प्र्छेदी पदार्थ विषय का और उस आत्मा क्रियाकार कैसा है वो विषय आत्मा में क्रियाकार फला भेदूपेण अद्वरो विषय रूपा स्वाभाविक स्वाभाविक अवस्था कार्यूपी स्वभाव्यना कार्य अविद्या अविद्या स्वाभा स्वाभा स्वाभा अवद्या कहती है अविद्यास्मूपेण यम अविद्यात भावे परिकल अ भावेणी अविद्यापार्थ है ज्ञाव विद्या अविद्या ऐसा नहीं समझना अविद्या एक भाव वस्तु है तभी तो भाव छो पैदा कर दिया अभाव से भाव बड़े पैदा होता है ना विद्य भाव हो तथा कहा कि नहीं था इसे जो है स्वभाव भाव रूपेण कलित यथ अविद्या अविद्यान माया क्य कार्य स्वाभाविक ठाकुर ठक गया। कोई स्वाभाविक स्वाभाविक था। और उस कार्य किसका संसार बीच गांध अज्ञान का गांध उसकी निवृत्ति निवृत्ति के लिए ही विपरीत ब्रह्म विज्ञान क्रियाकार फलाद्यार अपना लक्षण शून्यम जो की कैसा है विपरीत में विज्ञान निश्चित। है क्रिया पर फल के अध्यारों पर रहित के अत्यंत का प्रयोजन है निश्चितम श्रेयो ये अस्मार निश्चित है श्रेय चित्ते श्रेष्ठ स्वरूप चित्त कहते हैं निश्रेष्ठ वही है प्रयोजन जिसका ऐसे को तो वक्तव्य कहना बाकी है कहते हैं तम एक वर्तम द्वितीय वरम प्राप्त क्या अभी अहृदार तृतीयवर गोचरम आतज्ञान मंत्रेण प्रपंचयते तमेतवर तं ये जो ग्रंद उत्तर ग्रंद हो रहा है आपने कहा ग्रंथ आरंभ ये जो चार पंक्ति आत्मे कलड़ाव्यति क्रां प्रेदा मंत्रब्राह्मणेन अवगंत वो जो चार पांच पंक्ति आपने पढ़ा वे पंक्तियाँ किस वर्ष प्राप्त करता उसके प्रमाण दे रहे हैं। आगे की आख्यायिका आग को आप देखोगे तो स्पष्ट प्रतीत होता है जो दो वर से उसने प्राप्त किया है उससे संतुष्ट नहीं उससे व्यक्ति कृतार्थ तो नहीं हो सकता वह तो अकृत को प्राप्त करने के लिए कृत के द्वारा संभावना नहीं ना अकृत ना उपनिषद तो मंत्र कहता है जो अकृत है तो मोक्ष व आनंद प्रद्रांड वह कृत कर्मो के द्वारा प्राप्त कभी हो नहीं सकता चाहे वो बाह्य कर्म हो जो उपासना मानस कर्म हो कोई भी कर्म हो कर्म मात्र से वह अकृत को प्राप्त नहीं कर सकते इस बात को ध्यान में रख करके ही आगे के आख्याय के आधार पर ये बात कहा गया था की तम एक तम तम द्वितीय वरम प्राप्त किया अभी वह और ब्रह्म विद्या और पदार्थ है को प्राप्त करने के बावजूद अकृतार्थत्म अपने आप में अकृतार्थत्व मानते हुए तृतीय वर्ग गोचरम आत्मज्ञान मंत्रेणा क्योंकि तृतीय वर्ग का विषय भूत आज आत्मज्ञाने इसके बिना अकृतार्थत्व मन मानसन आख्यायिका प्रपंच थी इसी बात को मानते हुए आगे की आख्यायिका काफी है ये यम प्रेदिकित्सा इत्यादि था पूर्व कर्म गोचरा लक्षण आदित्य गिर आप ज्ञान अधिकार है इसलिए फ्री सीधा उसी क्यों नहीं कहते प्रश्न तो उठता है ना फिर आपको ये दो वरों के द्वारा अभी शुरू से ही आप तो ज्ञान कर की चर्चा करनी चाहिए की आज और कर्म के विचार और उपासना का कर विचार करने का और कर्म समुचय उपास समुच्चय का विचार करने की क्या तब कहते हैं जिसलिए पूर्व कर्म से पूर्व तक जो कर्म विषय का अपने विचार पड़ा है कैसा विचार है वो साध्य साधन अच्छा साध्य साधन भाव वाला है वन क्या वाने उससे विरक्त से व आत्मज्ञानी तो अधिकार उससे जो लक्त पुरुष होगा वही आत्मज्ञानी तो अधिकार दूसरे लोग अगर कहेंगे बहुबे भी तो यो न यो ज्ञान बहुत लोगों के दर्शने के सुनने के बावजूद यह लब सुन लिया तो प्राप्त हो गया नहीं सुना शब्दों को और उसके जो है लक्ष्यार्थ अवधि को समझा है अनुभव नहीं किया है प्रविद्या का लाभ तब तो मानी जाएगी जब अब स्वरूप निष्ठा है जब तक स्वरूप में निष्ठा नहीं है तब तो प्रविद्या का लाभ है विद्या का नाश के बिना उसको प्रविद्या नाम मात्र के लिए रह जाता है वास्तविक विद्या नहीं इसलिए कहते हैं कि ऐसे अनित विरक्त से सर्व्य साधन भाव होता है, कि है।, है। हो जो विरक्त पुरुष है फलभोग आदि से विरक्त जो पुरुष है त्याग नहीं वह मानसू स्मृति प्रमाण है नित्य अनित्य का विवेक किए बिना नृत्य वैराग्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते इसलिए पहला विवेक हुआ अनित्या विवेक तो अनित्य से आपको वैराग्य जता है वही व्यक्ति आपका ज्ञान में अधिकार को प्राप्त करता है तन्निंदा अर्थम पर्व भ्रम इसलिए तन निंदा आर्तम जो ऐसा व्यक्ति नहीं है क्रियाकार फल के अध्यारोप करके चलता है उस व्यक्ति के लिए कहना है आप तो भाई तुम्हारा विचार ठीक नहीं वो जो अनित्य वस्तु है, अन्य उन अनित्य वस्तुओं की जो निंदा करना भी जरूरी है उसके बिना आपको उसके प्रति घृणा नहीं होगी तो घृणा नहीं होगी तो वैराग्य प्रदान करें दूसरे पुत्र पौत्र आदि सारे संसार के वस्तुओं को अनित्य होने के नाते उनका निंदा करना भी अपेक्षित है आत्मज्ञान अधिकार को सुदृढ़ करने के लिए किधे यहाँ पर आत्मज्ञा पूछता है तो पहला प्रलोभन दे दे करके देखता अनेक प्रकार से परीक्षा लेता निका का सब जाके अंतर क्या होते कहते हैं तन निंदा पुत्राली उपन्यासिन तार्श अनित पदार्थों की निंदा करने के लिए पुत्रालिक उपन्यास के द्वारा प्रलोभनम किया प्रलोभन मुखे नगर ज्यास का पादना तन निंदा फलती प्रलोभन का मुख से त्याग का विषय है ये चिंत यह बात को दिखाने के लिए ही उसको पादन किया ग्रहण किया इसकी हो गई। कैसे तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। आजकल के रहने वाला दो लंबा समय नहीं। नश्वर ही, ही है। कहावत कहावती चार दिन की चांदनी अंधेरी रात में डूबना है कुछ खुशियां हैं बाद फिर कोई तीसरे तो कहा थे कि भाई इनसे व्यर्थ होने के लिए तो प्रोबन के माध्यम से वास्तव में उनकी निंदा ही किया जाना हे है नचिकेता नचिकेत निकेता प्रणेश ऐसा साम्राज्य के द्वारा कहे जाने के कारण नचिकेता तीसरे वर्ग के रूपए मांगने लगता है क्योंकि वहाँ पर है जब तो पुत्रादि उपन्यास क्यों किया पुत्रादी शतावेश पुत्र पवितान वृणेश्वर आगे कहेंगे ने ने ने। और प्रलोक संबंध आत्मअस्तित्व के संशय मात्र से अब नचिकेता जो है सीधा प्रविद्या नहीं कह रहा है आनंद धर्म आदा नेत्र धर्माद करके साक्षात प्रविद्या के बारे में प्रश्न पूछे लेकिन पहले इसको क्यों कहना पड़ रहा है कि मरने के बाद कोई आत्मा नाम तो वस्तु होता है या नहीं होता है ये परलोक उदानी होता है कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं मानते यह प्रश्न क्यों पूछ रहा है इसीलिए क्योंकि उसके मन में संशय होता है शायद पिताजी में थोड़ा नास्तिक आ गई होगी तभी उनको परलोक में जाने के प्रति इतनी आस्था नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने दक्षिणा में गड़बड़ कर लिया ये तो यज्ञ में वहां छुट्टी करने का मतलब क्या था क्यों ये मान कर के तो यज्ञ ऐसी दुनिया में मेरा नाम हो रहा है लोग कह रहे हैं बड़े बहुत बड़ा महापुरुष है देखो विश्वजीत त्याग कर रहा है सर्वस्व दक्षिणा दे रहा है तेरी मेरी दुनिया जैसे हमारे पिता का नाम ही हो था होता अन्न छेद बना डाला उसे उनका नाम हो गया हमारा नाम जगजी कर अपेक्षित करते हुए स्वर्गादि की गति के बारे में जो पूरे विश्वास ही नहीं रहा होगा अति उसी दक्षिणा में गड़बड़ कर हमें निर्णय कर लेना है की क्या वास्तव में होता है नहीं जाने के बाद पिताजी को से वार्तालाप के बहाने बता दिया जाएगा ही नहीं जाया जाता यहाँ इसलिए दक्षिणा गया किसी भी मामले में गड़बड़ नहीं करना चाहिए इस स्वर्ग आदि प्राप्ति की कामना है केवल यशस्वी यागो को करना ही यशस्वगी इसमें सर्वस रक्षा नहीं है इत्यादि विचारों को लाने के लिए जानकर संशया प्रश्न नून पिता पारलौकिके कर्मणी छलम प्रायोजती तक मैं आशयवाश होता है इसीलिए ये ये प्रेते चिकित्सा मनुष्य अस्ती नस्ती चैके मनुष्य ृतीय कर्म रोपासना अनुष्ठान करके दूषित अंत करण वाला होने से किस नचिकेता के कि अंदर आपको जिज्ञासा स्वाभाव से प्रवृत्त हो गया है इन शिष्य कथा यहां पर चिकित्सा यम या एम विचिकित्सा इसके बारे में प्रेत मनुष्य मरे हुए मनुष्य के विषय में जो या संशय होता है के सामने संशय संशय क्या विषय होता है ये के कि कुछ लोग कल का कहना है इसका जो इस, कुछ लोग अरे जीव का अस्तित्व मानते हैं कुछ लोग जीव के अस्तित्व को नहीं मानतेष्ट अंक विद्या आप किसे शिक्षित हुआ मैं इसको अच्छी तरह ऐसी जानू पस वरों में से यही मेरा तीसरा वर्ग के रूप में अपेक्षित अगत्य शास्त्र स्मरती श्रद्धा ये सदा कह कि देखो बिना श्रद्धा का प्राप्त नहीं होने वाला श्रवणम श्रवणमचित अधिकरणी अधिकारी अनुष्ठान आए थे श्रद्धा से ही व्यक्ति को श्रवण करने में भी प्रवृत्ति होती सकती है श्रद्धा ना हो तो श्रवण भी नहीं कर सकते चाहे श्रद्धा उसके सर्टिफिकेट में है। चाहे श्रद्धा लोगों को सर्टिफिकेट पाने के लिए श्रद्धा है आठ कर सर्टिफिकेट में उनकी श्रद्धा तो सर्टिफिकेट में इसलिए वही मिलेगा का भी फल एक बढ़िया वेदांत आचार्य सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसको लेकर दुनिया ने अपना कमाए और जो वास्तविक गुरु के प्रति रखता है वही कहते देखो अधिक अच्छतीशास्त्रार्थ हो जो श्रद्धावान होगा या श्रद्धा जाती अच्छी शास्त्रा वही शास्त्र व्यर्थ वो वास्तव में प्राप्त है स्मरित और स्मरण भी करता है नमोस्तुते ऐसे गुरु को नमस्कार गुरु गुरु कृपा के वजह से शास्त्र का ज्ञान न श्रद्धा श्रोणा जी कोई कहे पर पा तो गुरु कृपा से ही होनी है श्रद्धा के क्या करें अरे भाई गुरु कृपा बिना श्रद्धा का कैसा होगा ये गुरु कृपा से ज्ञान होगा गुरु कृपा हासिल कैसे ऐसे आ जाए गुरु जी के उसके लिए आपको प्रतिश्रद्धा करना पड़ेगा इसलिए भगवान ने भी कहा है, श्रद्धा और वो कैसे आएगा सेवादी, बहिरंग साधन में उनको गिना दिया अंतरंग साधन श्रद्धा तत्परों सही मृत हो गया तीन की उदर इन साधनों को आप राय बिना गुरु कृपा रह इसलिए कहते हैं कोई शंका कर इस प्रकार से गुरु कृपा के से शास्त्र प्रगमता है श्रद्धा की जरूरत किया कते नहीं बिना गुरु श्रद्धा का गुरु कृपा भी नहीं पूछा क्योंकि आगे यही पर गए श्रद्धान आय मह कठोर श्रोध इसी यहां पर कहते अनुशिष्ट इस पर यहां विचार है आपके द्वारा शिक्षित हो करके क्यों क्या रहा एक अड़के वर मांग रहा है और गुजर शिष्य भी कटा विलक्षण होता है यहाँ पर इतनी विलक्षण होता है यद्यपि अमराजी जी ऋण हो रहे हैं ऋण ही है ऋण ले चुके तीन रात्रि उसका उपवासी ऋण है उस ऋण को चुकाने के लिए तीन वर्ष दे रहे हैं। तो आप ऋण देने वाले हो तो आप धनी हो कि नहीं होगे? जो ऋण दिया है कौन लच्चिकेता ने ऋण दिया है लेकिन नच्चिकेता उत्तम ऋण है और वो है अधमरण है फिर लिया है यमराज फिर तो उल्टा ले जो यहाँ देख रहे आपसे उत्तम अधमरण को डांट के मांगे गए, मेरा जवाब दे। देना चाहिए ना कमांड के साथ लेकिन नहीं, विद्या ऐसे नहीं आ सकती है भले वर्ग के रूपए अधमरण हो चुके हैं जैसे गुरु की सेवा करके आप गुरु को अपना लिए हो और गुरु एक दर्ज मरण हो गया इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुरु को कमेंट कर उनको आदेश देने लगे ऐसा नहीं आप जितनी सेवा करें और गुरु के हृदय को दृभूत कर लिया है वो वश्यभूत कर लिया है इन फिर भी गुरु पर आपका कोई अधिकार नहीं है फिर भी भाव से ही आपको विद्या पर संकेत है तो यह अनुशिष्ट वाहन माने आप उत्तम रचिकेता स्वयं और यमराज्य अधमरण फिर भी कहता है ये नचिकेता उत्तमरण होते हुए अधमरण यमराज्य से कह रहा है आप गुरु है इस समय में मैं आप शाप्त और स्पष्ट करेंगे या यम चिकित्सा संशया प्रत्येक मनि मृतिक मरण थी मनुष्य मनुष्य के मरण अस्तित्व अस्थिश्वरेंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्त देहांतर संबंधी आत्मा स्थिति कुछ लोग का कहना है शरीर और मनोबुद्धि से भिन्न देहांतर को संबंध करने वाला कोई आत्मा नाम का वस्तु तो होता है ऐसे कुछ लोगों का कहना है नयम एवं विधो अर्थात शरीर और मनोबुद्धि से भिन्न देहांत संबंधी ऐसा कोई आत्मा नाम का चीज न ऐसे कुछ अन्य लोगों का कहना एक ृद्ध भावा भाव अस्तिया आत्मा पर नादर्मी का नाम ही एक धर्म एकगाहिज्ञानम वैशिषवि ज्ञान अतच्च अस्कं न प्रत्यक्ष न तो अने विज्ञान इसलिए इसलिए बड़े बड़े विद्वान लोगों में विवाद खड़ा है आस्तिक छह दर्शन है नास्तिक भी छह दर्शन चारवाक वाक है जैन है बौद्ध है जैन में भी दो बौद्ध में चार तो आत्मा नास्तिक आने वाले है लेकिन क्यों किस नास्तिक कर रहे हैं जबकि आत्मा मान रहा है बौद्ध भी आत्मा मानता है तो चारवाक नहीं मानता चारवाक भी दूसरे ढंग से मान रहा है कहते हैं हाँ भूतों के तत्वों के मिल करके आत्मा पैदा हो जाता है नष्ट हो जाता है लेकिन अनित्य आत्मा मानने के कारण सबको हम आत्मा नास्तिक कोटी में डाल देते ऐसे आत्मा को मानना ना मानना गर्स को हम नास्तिक कर रहे जय भी आत्मा मान चार भी कहता है पान तांबू जब पान खा देगी नहीं खा दे तांबू कथा है चूना है हरा, हरा रंग का पत्ता है मिला दिया सारा अपने खा लिया रंग तो जैसे हो जाता है वैसे ये रंग निकल गया जैसे वैसे चारों भूत मिल गए तो चेतन कुछ, कुछ।, कुछ और चैन करता है जिदा लंबा चौड़ा शरीर है मध्यम परिमाण वाला एक आत्म नाम तो सात लोकों के परे जो सात आसमान से ऊपर जाकर के मुक्त हो जाए अब जाओ वो भी मान रहे है लेकिन वो संकोच विकासशील सवय पदार्थ मान करके अनिप स्थापित कर दिया यही हाल है सभी के एक मत है क्षणिक विज्ञान मानते हैं ये शून्यवाद पहले वाला शून्य माध्यमिक को कहता है शून्य सर्वनाम शून्य इसलिए बाकी नहीं सही सब ने कहा क्षणि विज्ञान नाम का चीज है विज्ञान है वो आत्मा है वो क्षणिक है एकदम क्षणिक ऐसा वो चीज लेकिन धारू क्षणिक आत्मा में विचार करना है तो कहते कि इसमें भी बाह्यार्थ निरपेक्ष कोई ही नहीं अत्यंत सत्कारी शनि विज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है शनि विज्ञान ही आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान उभय रूपे में प्रकट होता हुआ हमें अनुभव में आता है में विज्ञान से भिन्न कुछ नहीं है संक्रांति कहता है नहीं जी होता है बाहर जगत राम गत्मा से शनि विज्ञान से जगत है वह अनुमेय स्वास्थ्य से सुरक्षण रही थोड़ी के और तीसरे अंत में आया वैभाषिक नहीं आत्मा अक्षर विज्ञान है जगत बार है लेकिन उसका प्रत्यक्ष होता है लेकिन वह जगत जो प्रत्यक्ष हो रहा है या अनुमय है वो भी क्षण विज्ञान कई रूपांतरित रूप स्कंद विशेष मात्र है अंत स्कंदो में स्कंद विशेष स्वरूप मात्र होने के कारण उसका स्वतंत्र युद्ध न होने के कारण मूलतः अक्षर विज्ञान से क्षण और अक्षण विज्ञान भी वास्तव में नहीं है यह तो अनुभव के आधार पर जगत अनुभव हो रहा है उसका जो अवभाषक रूप विज्ञान को मानना पड़ता है वास्तविक तो विज्ञान भी, भी नहीं है सर्वम शून्यमुक्ति सिद्धांत संक्षेप में शर्क न दर्शन है। वो आत्मा को मानते नहीं इसलिए कहा जाता है तो इसलिए कहते कि देखो न प्रत्यक्ष न वा अनुमान विवाह निर्णय विज्ञानम निश्चय विज्ञानम भवती इस आत्म संबंध आत्मा के विषय में हम लोग जो है प्रत्यक्ष के प्रमाण के द्वारा चाहे अनुमान प्रमाणों के द्वारा अतएव अन्य प्रमाणों के द्वारा भी निश्चया विज्ञान को तो उत्पन्न नहीं कर सकते और बिना इसका निश्चय का आगे ब्रह्म विद्या हो आत्मा या नहीं आत्मा हया नहीं पक्का नहीं तो आत्मविद्या प्रश्न ही क्या होते है तो बोलो आत्मा है उसके बाद ब्रह्मज्ञान के विचार हो गिर कैसा किस प्रकार का लाल होता है पीला होता है काला होता है लंबा चौड़ा कैसा है क्या है क्या नहीं है पूर्व उसके आत्मा के बारे में जाना जाए इसलिए कहते हैं तल विज्ञान अधीन हो ही परुषार्थ नित्य आत्मविज्ञान के अधीन होकर के ही परम पुरुषार्थ मोक्ष की, की स्थिति तो बनती है अतः एक विज्ञान विजान या इसलिए मैं इस आत्म तो संबंधी विद्या को आपके द्वारा विशिष्टो विद्यापित हो जानना चाहूंगा वाराणा मेष और स्तृति अवशिष्ट यही वरों में तीसरे वर्ग के रूप में हम आपसे अपेक्षित करते हैं क्योंकि जितने भी वादी प्रतिवादी हैं वही को जो अवैध को इन लोगों के काम से विवाद खड़ा होता है मेरे वही सामान्य रूप सभी ये मान रही है आत्मा है और स्वर को जाता है, है न अरे उसके आत्ता को पीड़ित मत करो चिंजी को क्यों मार रहे बेचारा सीधा है। तुम्हारा क्या बिगाड़ा उसने ऐसे जो लोग व्यवहार करते हैं इसी लोक में सामान्य रूप में सभी को पता है आत्ता नाम का चीज है और इधर से उधर जाते उधर से इधर आता जाता सब कुछ है लेकिन थोड़ा बुद्धिमान हो गया मूढ़ता से ऊपर उठा तो बुद्धिमान हो गया थोड़ा वो तो बुद्धि थोड़ी जेखार हुई तो उसे विवाह कर मन में किंच विभिन्न प्रकार के संशय लग जाता है मन इसलिए याद एकदम मूढ़ बन जाओ एक याद एकदम प्रबुद्ध बन जाओ बीच का जो है ना लटक पटक वाला मामला वो चीज इसलिए कृष्ण ने कहा भाई अपने जूते में अपने शख्स के अंदर अपने मन को रख करके आ जाए जब अंदर आओगे गेट के अंदर राश्रम का तो जूता रखते हो ना बाहर तो चुरावे भी वहीं रख दे और वो चुरावे के अंदर अपना मन बुद्धि अहंकार को डाल और बंद करके दाय तो हम जो तुमको देंगे वो तुमको फलीभूत हो जाएगा जो तुम्हारा मन नहीं है तुम्हारा अहंकार नहीं तुम्हारा कुछ ही नहीं काम करेगी तो मैं जो कहूंगा वो सीधा इम्प्रिम्ट हो जाएगा ना ये तो बालक है ये तो पर्दे बने हुए हैं दर्पण के ऊपर जो है आपने पर्दे लगा रखे हो इन पर्दों को हटा दो फिर दर्पण पर सीधा चेहरा दिखेगा ही नहीं दिखेगा अब इन पर्दों को बाहर रखना पड़ेगा हटा के आना पड़ेगा पत् तो जो कहा जो से कहा वह तो आपको चटी भी सीधा अनुभव हो जाए देर नहीं लगता तेरे सब लेके आते हैं गड़बड़ हो रहा है अब लेके आते हो तो याद अत्यंत प्रबुद्ध हो अत्यंत अत्यंत प्रवृत्त हो गया श्रद्धा तत्पर सैन तो वही तो प्राप्त करेगा और भी नहीं ये भी नहीं जो बीच का है ना वो त्रिशंग बन जाता है घर घर अघाट कर कुछ नहीं प्राप्त इसलिए यहाँ कहते हैं की जो इस प्रकार का है उसको क्या करना चाहिए कि संशय जो पैदा होता है तो पहले संशय को दूर करना पड़ेगा उसके अधीन क्यूँकी आत्मविज्ञान तो के अधीन ही परम पुरुषार्म मोक्ष होता है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ आपसे ये बोलता है निकांत को तो निश्रेष्ठ साधनात्मक ज्ञानारातक परीक्षणार्थम आह अब यमराज देखते हैं भाई तो ये वास्तव में निश्वेष के साधन भूता आत्म ज्ञान के अर्थी है या नहीं जानना जरूरी ज्ञानार्थी होना चाहिए तभी ज्ञान के योग्य होने बात पहले अर्थित्व आवे फिर अर्व यहां पर पहले अर्हत्व कह दिया लेकिन लक्ष्य ही है पहले अर्थित्व का निश्चय हो जाए फिर अर्थत्व का कर निश्चय करेगा क्रम यही है भाषिका जरूरत कह दिए इन यहाँ पहले अर्थित्व कर विचार रहे देवता भी नहीं जान पाए बड़ा लपड़ात हुआ उनको भी परेशानी हुई देखो इंद्र आया वायु गया अग्नि गया सब हार गए और अंत में जो है विद्या उमा के रूप में आई कृपा करी जब तो इतना परेशान हुआ उन्हें भी नहीं समझ में आई तुम क्या समझो है बालक हो वैसे ऐसे का करके उसके अर्थित्व को झकोड़ रहा है देख रहा है की भाई न इसके अंदर अर्थित्व है मन में आ जाएगा अरे ऐसा है तो देवता लोग भी नहीं जान कर तो करेगा या तो आलस करेगा चलो फिर बाद में देख लेंगे कभी बड़ा बन योग्य बन जाऊ और व्याकरण न्याय तो कर दे प्रमाण ही करे छोड़ो फिर हमको ये नहीं चाहिए हमको राजा बना संसार कर इसे अर्थित्व के संबंधी प्रश्न है अर्थित्व संबंधी परीक्षा और अगले नहीं हम तो इसी को चाहते हैं। तब कहीं फिर तो लो बोलते देखिए कितनी योग्यता तब उसकी योग्यता संबंधी अर्थक संबंधी परीक्षा होगा विभिन्न चीजों को देगा स्वयं को त्यागता है जब तब माना जाएगा कि आपके ज्ञान का अर्थ है तीसरे अर्थित्व के बारे में क्या तीन बात हो सकती है दुखी न ये तीसरे या किससे विराम को प्राप्त करेगा पहले तो नहीं चाहिए छोड़ो या मैं अपरिपक् हूं इसके योग्य नहीं हूं देवताओं का जैसे मुझे भी किस्त बुद्धि वाला हो जाने पर ही उन्होंने भी प्रयास करके प्राप्त तो कर लिया था ना ऐसे मेरे को भी समय लगेगा इस समय में इसको छोड़ दू ऐसे किंचित आलस्य करेगा यह अंक तो तो भाई छोड़ो ऐसा झंझट वाला मामला है इसकी उपेक्षा ही करें में से एक होकर किसी तरह से आप तक क्या आर्थिक निवृत्त होगा कि नहीं होगा ये जैसे बनारस में जाओगे पहले क्या करते हो काल भरोसा भर देता, तो दे देता है त्रिशूत तो दस्त दस्त दस्त दस्त होने लगता है ऊपर से पीट देता तो सिर दर्द बुखार सिर दर्द बुखार होने लगता है और आदमी छोड़ छाड़ के फाट जाता है यहाँ तो आते यहाँ भरत बाबा बैठे हुए क्षेत्रपाल वो छोड़ देनी पेट में गैस पैदा कर देता वो कुछ नहीं बहुत आदमी गुड़ करता है परेशान होकर जाता है करता हूँ या नहीं छोड़ मुश्किल अनेक प्रकार अर्थित्व की परीक्षा है ये यदि आपके अंदर विद्यार्थित्व है ये गैस क्या करेगा आपका आपका लक्ष्य में अब दृढ़ रहेंगे कि सब कुछ झेल कर देना तो ये अर्थित्व परीक्षा है मिथ्या प्रकट्य दे पुरा नहीं सुज्ञेय मणुरेश धर्म अन्न वरम न चिकेतो वृणी मात्तिमा श्रुजन देर विचिकित्सा पुरा, पुरा मनि पूर्व काल दी अत्रस्म विषय विचिकित्सम संशित उनको तो संशय हो गया तुंजी नहीं सुज्ञेय क्योंकि ये जो आत्मा है सुष्ट ज्ञी नहीं है ने वेद वेदे चल कहा था पहले सुष्ट नहीं है नाम सुवेदे नहीं सुज्ञेय क्यों अनुरेश धर्म येष धर्म इस आत्मा का धर्म क्या है अत्यंत सूक्ष्म अनुमान छोटा नहीं अत्यंत तो सूक्ष्म इतना गहन है इसको ग्रहण करना असंभव सब प्रतीत होता है आपको कहा आप ही सर्वज्ञ हैं आप ब्रह्म हैं है आप, है। आप में साहित्य का परिकल्पित है इसकी सीधा झूठ मत बोलो सभी झूठ है ये मेरे अंदर ब्रह्मांड का मैं ब्रह्मांड में मेरे अंदर ब्रह्मांड है आपके अंदर ब्रह्मांड कैसे आगे आप, आप ब्रह्मांड में है तो ब्रह्मांड आप में कहां से हो ये तो बिल्कुल गलत बात जयपुर में वैसे यूनिवर्सिटी में लेक्चर उन्नीस सौ पंचानवे जितने दर्शन विभाग से लोग थे प्रोफेसर रीडर वगैरह साहब और जिध पीएचडी कर रहे थे वेदांत विषय पर जिंदर विख्यात के ऊपर भी कर रहे हैं पीएचडी तो कई थे और अन्य लोग ने उत्सुकता आए रोकाए जिनको इस विषय में गंदगी नहीं भोग डिपार्टमेंट के यही कहा स्वाम परिकल्पित अनंत ब्रह्मांडांत तो उसके बोलकर के व्याख्या करने के बाद में उन्हें प्रश्न पूछ लिया बहुत अच्छा मुझे लगा और लड़का पहले उठा तो यही बोला महाराज आपकी सब्तावली हमारे गले उतरती नहीं कौन सिंह नह श्रांत परि अनंत ब्रह्मांड अंतर परिदृश्यमान इस ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान इस जयपुर के अंतर्गत ये आपने जो कहा आ ये कैसे हो आपके अंदर कल्पित है क्या अनंत हाँ ब्रह्मांड आप ब्रह्मांड में हमको दिख रहे हैं हम भी ब्रह्मांड में आपने आप को देख रहे हैं आप ब्रह्मांड में है आप भी ब्रह्मांडे ठीक है पूछा मैं क्या पढ़ो है वेदांत क्या कर रहे हैं उन्हें मैं पेचरी कर रहा हूं जगन विध्या और आप कह रहे हैं कि हमारे अंतर परिकल्पित नंद मैंने गानोरिये इस आत्मा का धर्म तुम समझ नहीं सकते आत्मा में धर्म है क्यों का देश अनुधर्म क्यों कह रहे हैं धारणा धर्म काश आदि पदार्थ पर्यंत सगल पदार्थों को धारण करने से इसका नाम आत्मपरा आपनोति सर्व ब्रह्मांडम जगद देवी आत्मा उस आत्मस्वरूप तो स्थित कर देखोगे तुम्हारे अंदर सारा ब्रह्मांड पर फिर उसके अंदर तुम रहती हो शरीर दृष्टिया तुम ब्रह्मांड में रह रहे हो आत्मदृष्टिया इस शरीर से युक्त हुआ इस भी आपका में परि कल चर्चा हुई थी ने वै कृष्ण दिया स्वप्न तुम्हारा स्वप्न कहाँ परिकल्पित है हमारे अंदर परिकल्पित है और स्वप्न के तुम जो अलग दिखाई दे रहे हो वो कौन है वो भी परिकल्पित है ना वो कौन है वो भी तेरे अंदर ही तेन लग क्या रहा है वहां तुमसे अलग और स्वप्न रूपी ब्रह्मांड में तुम एक अलग वस्तु हो निर्वात में वह स्वप्न रूपी ब्रह्मांड और स्वप्न अंतर तुम, सब कुछ है? तुम्हारे अंदर ही कहा उसी प्रकार इसको समझो और अनुभव करने की कोशिश करो। इसलिए यहां पर कहते हैं ये जो है आत्मा कैसा है ऐसा आत्मा और अत्यंत सूक्ष्म तुम कहने रहस किसको ग्रहण करना आसान है इसलिए नहीं तो अन्यम वर्म्रणेश दूसरे वर्ग क्यों तुम तो मांग लो मुझे रोको नहीं माँ माँ मा को ऊपर प्रोत्तु माम माँ परोक्सी मुझको तुम रोको मत मुझे उत्तमरण हो ना मैं अधमरण हूं इसे ये नहीं कि उत्तमान होकर तुम जबरदस्ती करोगे मेरे साथ रोक सकता, सकता है दो तैयार करके घर चला सोना चाँड से छीन लेता रोकना होगा ना जबरस्ती उसको वैसे तुम मेरे को जबरदस्ती मात्रों को क्योंकि मैं देना भी चाहू तेरे बस की बात नहीं है तुम वास्तविक विद्यार्थी ही नहीं हो तुम तो सर्टिफिकेट पाने की इच्छा वाले हो कहा पचे गई इसलिए मुझे मत्रों को भले ही मैं रिनी हूँ ये बात जरूर है मैं अधमरण हूँ ये भी सत्य है तुम उत्तमरण हो फिर तुम मुझे रोक सकते हो फिर मेरा निवेदन है तुम मुझे मत हो माँ प्रेनम अति सृज अति सुवर को मेरे लिए छोड़ दो इसको मत ये मुझे ही दे दो मेरे पर छोड़ दो दे ले। पकड़ लेता अच्छा ऐसा चीज जैकर तुम छोड़ेंगे हमको तो यही अच्छा, तो, <laughs> तो यही कम पेज नहीं है असली विद्यार्थी है ना वो तो सूक्ष्म ऐसे जो पकड़ने की क्षमता वाला ही असली विद्यार्थी है वही समझ सकता वो जो छूट जाए आपने क्या कहा था ऐसे बोलने वाले के अखंड में कभी आत्महत्या कभी नहीं जाता पिस्ट बुद्धि तो पकड़ ही नहीं रहा है ऊपर से उड़ जा रहा है तो फिर पूछ रहा है क्या आपने कहा ऐसे मध्यम बुद्धि वाले को उपासना करना चाहिए जब यह समझते वो तुम्हारा तो सर से ऊपर ही ऊपर चला गया एक कान से घुस के दूसरे कान से निकल गया तो अपने आप को तो समझ तुम अभी आप विद्या के अधिकारी यहाँ परीक्षा लिया जा रहा है और जब पॉइंट पकड़ता है तो छा देते हुए किसको छ तो जैसा ना आचार्य मिलेगा ना, ना मेरा जैसा कोई चेहरा होगा, तो जरूर आपसे अगले मंत्र में पीछे पड़ेगा अपि देवीर अपनी पूर्वम क्योंकि जो है देवताओं के द्वारा भी इसमें विषय में विचिकित्सित संशीतम पुरापुरा पूर्व पुरा काल तो आपने केनो प्रसद में देखा ही है ग्रीवनों की झटी थी जान नहीं पाई तो दूसरा क्या जान पाएगा लेकिन इतना जरूर है यहाँ पर संशय करके पहले संशय किया उन्होंने जरूर मेहनत किए निविक और चित्व था जानने की जो है उत्कंठा थी इस वजह से उन पर हमे वी उमा गृभा करी यह प्रजापति ने इंद्र को महागृभा के छात्र को प्रश्न में आता है और उनको पहले तो जरूर हुआ है सदवे नहीं कि उनको मालूम ही नहीं हुआ प्राप्त नहीं हुआ ऐसा नहीं सोच रहा प्राप्त तो हुआ मेहनत करने पड़े वो वह भी किसी चीज का पीछे पड़ता है उसको पूरा होने तक छोड़ता नहीं तो मनुष्य वास्तव में होगा पश्वगा तो, तो बातन मनुष्य रूपे निम्राश चरण के वालों की बात नहीं कहा जाता तो वास्तव तो में मनुष्य ही युक्त जो मनुष्य होता है तो जिस चीज को प्राप्त करने हासिल करने के लिए लग जाता है ना उसको छोड़ता है चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत चुकाना पड़ता है वो तो चुकाएगा इस्लामले में आजकल भारतीय तो कमजोर है विदेशी हमने देखा जिसका पीछे पड़ जाते तो बस वो हाथ धोके पड़ते छोड़े इनसे कुछ मिलना है तो लेके रहेंगे चाहे उसको कुछ भी करना पड़े लेकिन विदेश के लोग अभी हम गए रहे तो उनको महसूस इनसे तो भी कुछ मिल सकता है तो सारा छुट्टी पट्टी लेकर के आ पिछा उधर जल्दी जल्दी पीछे पीछे दिमाग की बात है नही कुछ मिल सकता क्यों तो जिमिनासा गाना होता तो शायद साथ ही साथ आ सकते लेकिन अच्छा हुआ ये भी झमेना रखा गया है पीछे में लेकिन तीन महीना उनको पैसा हुए ढाई महीने बाद यार तीन महीने बाद ढाई महीने बाद यार हाँ चाइवान से तेरे तारीख को आए जिस से लोग होते हैं जो प्राप्त करना है जो वास्तविक अर्थी होगा वो कुछ भी करने को क्या सब कुछ क्या सब छोड़ जाने को दे कहते हैं आप छोड़ तो। उसी तरह से मनुष्यत्व भी है तो वो भी अर्थी होगा ही वो देवताओं से कम नहीं होगा देवताओं से ज्यादा होगा बल्कि क्यों देवता तो भोगी होते हैं खत संकल्पों से उनको इन चीजों में रुचि ज्यादा नहीं होती उनको वैराग जल्दी नहीं हो सकता और ये तो छोटी छोटी बात में लाभ खाएगा अपना वैराती बचपन से ही धक्का खाया जा रहा है खाया जा रहा है मार नहीं माँ देखो माँ पीटती है बाप देखो तो बाप पीटता है जो देखो सो पीटता है तो दौरत तक तो तो पीटने लग गई तो तुलसीदास बन गया तो कौन छोड़ रहा है इसे वैराग्य के लिए अवसर यहां ज्यादा है मनुष्य में अत उसके अंदर विवेक वैराग जल्दी होगा ये तो जरूर अर होना चाहिए लेकिन मनुष्य तो प्राप्त होता पशुओं को तो गया है, तो कुतिया काट देती है कुत्ता भरवे कुत्ता छोड़ता नहीं कुतिया तो तो लाज माजी आज भी इतनी औरतें मार रही है रानियां दे रही पति कौन पति छोड़ रहा है तब तो तुलसीदास हो रहे हैं नहीं कुछ नहीं तो पशुण। तो पशुण है पशु है पशु को ठीक इसलिए भगवान शंकराचार्य ने स्पष्ट ही कहा है दुर्लभ तो मंत्री मनुष्य मोक्ष महापुरुषोत्म यह अत्यंत दुर्लभ वस्तु बिना भगवान की कृपा गुरु की कृपा के बिना मनुष्य भी तो ही आनी सकता एक मिठाई का डिब्बा रख दो देख लो पता चल जाकर सब कल तो जाते हैं तुम तो झुक रही धैर्य को उसका खुम मिलेगा मार्टने दिया ही है। नहीं उसे भी घुसपैठ कर देते उग्रवादी जाते दे। अपने <laughs> तो अंदर पता चल चलता कितना धैर्य है आप अपने को देखो पता चलेगा आपके अंदर कितनी उतावलपन है कितना धैर्य है कितनी आर्थिक जो होना कठिन है ना मनुष्य तो कठिन ही है नहीं अब आपको नसान है बाट खाना आसान है इन मनुष्य तो तो इसमें भगवान ने नव शंकराचार्य का मनुष्यत्व दुर्लभ इसमें याद रही कहते यदि मनुष्य है तो निश्चित रूप से संदिग्धम अनिर्णीय न प्रत्यचंद जो संदिग्ध विषय है उसको निर्णय दिए बिना उसको त्याग नहीं यदि मनुष्य तो। और इसी तरह नचिक परीक्षा ले रहे हैं यदि इसके अंदर मनुष्यत्विया नहीं यदि मनुष्यत्व तो अर्थित्व होगा तो संदिग्ध वस्तु है तो कहने से वो तो छोड़ेगा नहीं